ध्यान और आध्यात्मिक जीवन व्यक्तित्व का गठन और आंतरिक साम्य व्यक्तित्व का गठन क्या है अब हम यह देखें कि गठन का क्या अर्थ है सुगठित वस्तु पूर्ण होती है वह पूर्ण इकाई होती है अखंड होती है उसमें मिश्रण अथवा अलग अलग टुकड़े नहीं होते गठन करने का अर्थ है एक पूर्ण इकाई का निर्माण करना मिलना अथवा मिलित होना जिसके फलस्वरूप एक पूर्ण इकाई का निर्माण होता है अनेक प्रकार के गठन हैं आधुनिक भौतिक विज्ञान के अनुसार पदार्थ अणुओं के द्वारा निर्मित होता है अणु परमाणुओं से तथा परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनते हैं आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक का कथन है कि प्रत्येक परमाणु प्रोटान तथा उतने ही इलेक्ट्रॉन के सम्मिलन से बनता है सारे प्रोटॉन कुछ इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु की नाभी में केंद्रित रहते हैं जहाँ न्यूट्रॉन भी होते हैं अन्य इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु एक सूर्यमंडल के समान है जिसके विभिन्न अंग मिलकर एक पूर्ण इकाई का निर्माण करते हैं ये पूर्ण इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं इसी प्रकार हमारे शरीर का प्रत्येक कोष एक छोटे से सौर मंडल के समान है तथा अपने आप में एक संगठित इकाई है ये कोष मिलकर एक अंग और विभिन्न अंग मिलकर एक बड़ी इकाई बनते हैं जिसे हम देह कहते हैं एक सुसंगठित शरीर में ये सभी अंग अपने अपने नियत कार्य में लगे रहते हैं इन सभी के कार्यों की एक ही दिशा होनी चाहिए ऐसा न होने का परिणाम होगा असंबद्धता और रोग अतः अपने देह के गठन पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है हम देखें कि हमारे सभी अंग प्रत्यंग स्वस्थ और सबल हो तथा सुसंबद्ध रूप से कार्य करें अब हम मन के बारे में विचार करें हमारा मन भी विचार शक्ति भावनाओं और इच्छा शक्ति की एक सम्मिलित इकाई है कितने ही बार हमारे विचारों भावनाओं इच्छाओं और क्रियाओं में तारतम्य का अभाव रहता है वे एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं तथा हमारे भीतर भीषण भ्रांति पैदा कर देते हैं यह भ्रांति कर्तव्य नैतिक आदर्शों अथवा आध्यात्मिक तथ्य के संबंध में हो सकती है हम भावनाओं के भवन में फंसकर कर त्रसित हो सकते हैं अतः इस स्तर पर भी पवित्रता शक्ति और संतुलन के द्वारा व्यक्तित्व का गठन आवश्यक है अब हम अहंकार की चर्चा करें हम सभी जानते हैं कि हमारा अहंकार विकृत हो गया है उसका आकर्षण केंद्र निरंतर परिवर्तित होता रहता है इस क्षण वह किसी बाह्य पदार्थ के साथ एक रूप है तो दूसरे क्षण देह के साथ और बाद में इंद्रियों अथवा मन के साथ वह मानव पागल हो गया है और किसी भी समय उसके गिर टूट जाने की संभावना है कभी कभी वह स्वयं पर कितना अधिक केंद्रित हो जाता है हम भूल जाते हैं कि हमारा व्यक्तिगत सीमित अहंकार महत अनंत अहंकार का एक अंग है हम यह भी भूल जाते हैं कि अपने साथियों का कल्याण हमारे अपने कल्याण से भिन्न नहीं है हम अहम केंद्रित बन जाते हैं जो हमारे लिए हमारे परिवार और समाज के लिए हानिकारक है अतः यहाँ भी हमें एक अन्य प्रकार के सामंजस्य की आवश्यकता है इस प्रकार व्यक्तित्व के गठन के शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक ये तीन अंग हैं सुनियोजित व्यक्तित्व में अहंकार अथवा सीमित व्यक्तिगत चेतना बृहद परमात्मा चेतना के साथ एक रूप हो जाती है यह जा सुगठित चेतना शरीर और मन को सुसंबद्ध सुव्यवस्थित और स्वाभाविक रूप से परिचालित करती है ठीक ठीक व्यक्तित्व के गठन का यही अर्थ है निम्न आदर्श की अपेक्षा अपेक्षा उच्चतर आदर्श रखना अच्छा है लेकिन उच्च आदर्श पर दृष्टि रखकर हमें असीम धैर्य और अध्यवसाय के साथ एक के बाद दूसरा कदम बढ़ाना चाहिए अपनी यात्रा आरंभ करने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं किसी पहाड़ पर चढ़ने से पहले भी हम यही करते हैं अपने जीवन में किसी महान आदर्श की उपलब्धि के लिए भी हमें यही करना चाहिए हमें यथार्थवादी होना चाहिए अपने शरीर मन और अहंकार की वास्तविकता से हमें परिचित होना चाहिए अपने गुरुदेव तथा श्री कृष्ण के अन्य शिष्यों के चरणों में बैठकर जो महान बातें मैंने सीखी है उनमें संतुलित विकास का यह आदर्श शारीरिक मानसिक नैतिक और आध्यात्मिक विकास का सामंजस्य अन्यतम है हमारी देह हमारा यह भौतिक यंत्र सुचारू रूप से रखा जाना चाहिए देह के प्रति हमारा दृष्टिकोण भिन्न होना चाहिए यह वह विषयों के उपभोगों का साधन नहीं है न ही वह घृणित और तिरस्कार करने योग्य मल मूत्र का भांड मात्र है यह देह प्रमुखतः परमात्मा का मंदिर है उसे स्वच्छ और सबल रखना चाहिए एक संस्कृत श्लोक है निदेह माध्यम सुलभम सुदर्शन सुकल आत्म अर्थात गुरु रूपी कर्ण कर्णधार और भगवत कृपा रूपी अनुकूल वायु युक्त देह एक सुलभ और सुदर्शन नौका के समान है जो व्यक्ति इसकी सहायता से संसार सागर को पार नहीं करता वह आत्मघाती है देह को बल वैरी आरोग्य और प्रसन्नता प्रति भोजन के द्वारा पुष्ट करना चाहिए उचित आहार के साथ ही हमें शुद्ध वायु का सेवन तथा व्यायाम करना चाहिए और मादक द्रव्यों और उत्तेजक पदार्थों से दूर रहना चाहिए व्यक्तित्व के विघटन से गठन की ओर जिन व्यक्ति में उच्चतम नैतिक चेतना का उदय हो चुका है लेकिन जिसकी आत्मा तो उच्चतर जीवन यापन करना चाहती है किंतु जिसकी देह और इंद्रियां दुर्बल है ऐसा व्यक्ति यदि वासनाओं का दास हो जाए तो उसके भीतर महान अशांति और असंतुलन पैदा हो जाता है उसका व्यक्तित्व तो विघटित हो जाता है इसके विपरीत वासनाओं को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करने से उन्हें उदात्त और पवित्र करने से साधक अपने भीतर अधिक संतुलन और सामंजस्य प्राप्त कर पाता है अब हमें इससे भी उच्चतर सामंजस्य का प्रयत्न करना चाहिए तथा हमारे चिंतन भावनाओं और इच्छाओं को समन्वित करना चाहिए सामान्यतः हमारी चेतना इनमें से किसी एक के साथ संयुक्त रहती है जो अन्य सभी को दबा रखती है व्यक्ति अतिबुद्धिमान अथवा अत्यधिक भावुक हो सकता है अथवा उसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो सकती है और वह युक्ति और उच्चतर भावनाओं की परवाह किए बिना कर्म करना चाहता है इससे हमारे भीतर आंतरिक विघटन होता है हमें इन विभिन्न क्षमताओं को समन्वित करना चाहिए लेकिन कैसे हमें अपने व्यक्तित्व के विभिन्न घटकों से अपने को पृथक या अलिप्त करना तथा अपनी व्यस्त चेतना तक पहुँचना सीखना चाहिए उसे अपने ध्यान का विषय बनाकर उसे स्थिर रखना चाहिए इस अनासक्त अवस्था से जब हम अपने व्यक्तित्व के घटकों की ओर आएंगे तो हम उनमें से समन्वय स्थापित करने में सफल होंगे और एक सर्वमान्य कल्याण के लिए सामंजस्य के भाव से उनका उपयोग कर सकेंगे यह एक महान उपलब्धि है एक विख्यात मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण द्वारा अंतर्द्वंद्व से छुटकारा पाने वाले तथा आंशिक मानसिक संतुलन प्राप्त करने वाले एक रोगी के बारे में कहते हैं उसके गुरुत्व का केंद्र जो दूसरों में रहता था वह उसके भीतर आ गया था यह सत्य है कि उचित मानसिक उपचार से गुरुत्व का केंद्र एक सुगठित व्यक्तित्व की गहराई में स्थापित हो जाए लेकिन एक सामान्य मर्त मानव में नियमित आध्यात्मिक और नैतिक साधना के एक स्तर से दूसरे स्तर तक गुजरते हुए ही उच्चतम और पूर्ण विश्वस्त स्थिरता प्राप्त की जा सकती है क्रोध घृणा असत्य लोभ अब्रह्मचर्य अथवा दूसरों पर असहाय की तरह निर्भरशीलता के द्वारा गुरुत्व का केंद्र बिंदु हमारी मौलिक स्थिरता से हट जाता है फलस्वरूप द्वंद्व और असंतुलन पैदा होता है इसके विपरीत पवित्रता और संयम हमें अपना स्वामी बनाते और समता तथा शांति पैदा करते हैं दूसरे शब्दों में वे व्यक्तित्व का गठन करते हैं व्यक्तित्व के गठन का रहस्य वस्तुतः इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर हमारे गुरुत्व का केंद्र कहाँ है गुरुत्व के केंद्र का अर्थ है हमारी चेतना का केंद्र हमारी अहम चेतना व्यक्तित्व के गठन का प्रथम चरण इस केंद्र को अपने उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करना है यदि दूसरे लोग हमारी चेतना के केंद्र होंगे तो हमारी गुरुत्व का केंद्र पूरी तरह बाहर होगा और हम दूसरों के मनोभावों और दृष्टिकोणों से विचलित हो जाएंगे हमारी देह अथवा हमारी भावनाएं हमारी चेतना का केंद्र हो सकती है इनके द्वारा भी हमारा व्यक्तित्व विकृत हो जाता है और उसका विघटन होता है अतः सर्वप्रथम हमें हमारी अहम चेतना या अहम भाव को पृथक कर हमारी अंतर्तम आत्मा में स्थापित करना चाहिए हमें दृष्टा और दृश्य का विवेक करना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि हमारी भावनाएं हमारे वास्तविक अहम या दृष्टा से भिन्न है हम स्वयं को अपनी भावनाओं से पृथक करना सीख सकते हैं उन्हें हमारी वास्तविक आत्मा से पृथक देखने में समर्थ होने पर हम उन पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं इसके फलस्वरूप जीवन की यथार्थताओं का साहसपूर्वक सामना करने तथा मन और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त होती है